अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ सनान अत्यंत पुण्यमई माने जाते हैं भूमि के अद्भुत प्रभाव जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है इसीलिए भूम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य सनान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पर चूर्द छना वाले, अग्निस्तयों आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता, जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है, जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भलीभांति काबू में हो तथा जो विद्या तक वह तीर्थ के फल का भागी होता है, जो प्रति ग्रह से निर्वत्त, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला और अहंकार से मुक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित्त हो, तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर मनुष्य कृतज्ञ हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है, उसकी तो बात ही क्या है? वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। श्रद्धालु, पाप आत्मा नास्तिक, संचय आत्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला ये पांच प्रकार के मन तीर्थ फल के भागी नहीं होते जो शास्त्रुक्त तीर्थों में विधि पूर्वक पिचरते और सब प्रकार के दुअंदों को सहन करते हैं वे धीर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं तीर्थ में अर्घ्य और अवाहन के बिना ही श्राद करना चाहिए वह श्राद के योग्य काल हो या ना हो तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद और तर्पण करना उचित है, उसमें बिगन नहीं डालना चाहिए, अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर सनान करना चाहिए, ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं, परंतु तीर्थ सनान का फल अवश्य प्राप्त होता है, तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है, जिनका हृदय शुद्ध है। un manushyeu ko tirithth shastrokt ful peradhan karne wala ho ta hai joh dousaray ke liye tirithth yadra kerta hai wahi bhi uske punyya ka sahulwa anjsh prapt ker leta hai kushki prtima bana kar tirithth ke jal me usse sanan kira weng jiske udhishya se us prtima ko sanan kira ya वह पुरुष तीर्थ सनान के पुण्य का आत्मा भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिद्ध के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें, तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन तो है ही। मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले, माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में सनान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ ना कुछ दान अवश्य करे। बैर केला और अंबले का फल, सैर भर घी, सैर पान, एक आडक, अर्थात सोलह सेर, चावल, कुम्हाड़ा और खिचड़ी ये नौ वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करने चाहिए, जिस किसी प्रकार हो सके माग मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, किंचित सूर्य उदय होते होते मांग सनान करना चाहिए तथा माग सनान करने वाले पुरुष को यथा शक्ति, शोच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काठ दान करें। रूई भरा अंगा, श्यांगदा, यज्ञोपवित लाल वस्त्र रूईदार रजाई जायफल लरोग बहुत से पान विचित्र विचित्र कंबल हवा से बचने वाले ग्रह मुलायम जूते और सुगंधित उबटन दान करें माघ सनान पूर्वक घी कंबल पूजन सामग्री काला अगर धूप मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नवे से माग सनान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव जी की पूजा करें माग मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल वलीन हो जाते हैं यह माग सनान ही मंगल का साधन है यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है भला माघ सनान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध करता वह पुत्र मित्र कलत्र राज्य स्वर्ग तथा मोक्ष का भी देने वाला है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय उत्तराखंड अध्याय 243 माघ मास के सनान से सुव्रत को दिव्य लोक की प्राप्ति महामुनि वशिष्ठ जी कहते हैं हे hey राजन सुनो मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूं यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था वह लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था, उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे, वह धन-धान्य से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो सुवर्त के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था वेdarth के वे अच्छे ज्ञाता थे धर्म शास्त्रों के अर्थ का भी पूरण ज्ञान रखते थे पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे वेदांग का अभ्यास करके उन्होंने तर्क शास्त्र ज्योतिष शास्त्र गज विद्या अश्व विद्या, तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था वे अनेक देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न-भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी उपायों के जानकार तो थे ही उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया उनके मन में बड़ा लोभ था इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं है उसको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे उन्होंने चंडाल आदि से भी दान लिया कन्या बेची तथा गौ तिल चावल रस और तेल का भी विक्रय किया वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते बेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे इतना ही नहीं वे नमक पानी दूध दही और पकवान भी बेचा करते थे इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यतन पूर्वक धन कमाया, धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था, ना खाते थे, ना दान करते थे, हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ, इस प्रकार उन्होंने एक लाख सुवर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली, धन उपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शर